भगवत वेद व्यास को या आपको ऐसी कोई बात नहीं की जो ज्ञात ना हो आप सब पुराणों के जानकार हैं कृपा करके हम हमारे इस संदेह को दूर कीजिए सूत जी बोले हे शौनक जी इस दुर्लभ प्रश्न के उत्तर को सुनिए ये बहुत ही गोपनीय है। भगवान वेदव्यास ने सभी पुराणों की रचना करके अपने मन में सोचा कि इन पुराणों में मैंने वर्ण आश्रम धर्म के मानने वाले लोगों के कर्तव्यों का वर्णन कर दिया है। वेदों के अनुसार अनेक मोक्ष देने वाले मार्गों का वर्णन कर चुका हूँ। ईश्वर और जीव जीव के भेदों का वर्णन निर्णय कर चुका हूँ वह पर परब्रह्म कभी नष्ट नहीं होता तथा वह शुद्ध अनादि अनंत अनामे नित्य सर्वत कुटस्थ स्थायु स्थाणु समस्त इंद्रियों में विचरण करने वाले नित्य चिन्ह मात्र अवव्य अति निंद्य है इन अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है जिस प्रकार केन तरंग बुलबुले जल के ही विकार हैं यह जल से अलग कुछ भी नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म समस्त विश्व विभूतियों से पृथक नहीं है सब कुछ ब्रह्मा ही है जगत में अनेक कुछ नहीं है यही वेद का तात्पर्य है इसी से समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है उसी में ये पुनः सामाविष्ट हो जाते हैं, उसी के उन्मेष और निमेष से जगत का प्रलय एवं उदय होता है, उसी के आधारभूत वह पराशक्ति जो समस्त जगत की स्थिति इस्ताती एवं विनाश करती विनाश करती है, उसमें यह समस्त जगत अवस्थित है, इसमें, इसमें इसमें इसी से इसकी उत्पत्ति पालन और लय होती है। उसे ना जानने से जगत सत्ता का बोध होता है उसको जान लेने पर सब झूठा जान पड़ता है वह असत्य जड़ दुख एवं अवस्तु निरुपति किया गया है इसके विपरीत वह पर ब्रह्मा सत्चित आनंद एवं मूर्तिमान है वह जीवों की जागरण अवस्था में विश्व स्वप्न अवस्था में तेजस एवं सुष्ठप्ति में प्राण संयंत्र है, सभी अवस्थाओं में उसका अस्तित्व इस्मरण किया जाता है, वह नेत्र का भी नेत्र है, कानों का भी कान है, त्वचा का भी त्वचा है, रसना का भी रसना है, अधिक का भी अधिक है, क्या वह प्राणों का भी प्राण है? मनुष्य अपनी बुद्धि, ज्ञान, प्राण एवं क्रिया शक्ति इन सब के रस्सी में सांप बालू में जल गगन में नीलिमा नीलिमा की तरह अविद्या के कारण यह असत्य जगत सत्य की भांति मालूम पड़ता है जैसे आकाश घटाओं आदि से ढका होने पर घटा आकाश कहलाता है उसी प्रकार यह परब्रह्म भी कार्यों की उपाधि से ढका होने पर जीवात्मा आदि नामों से कहा जाता है विचित्र गुणों वाली तथा चित्रकारी नी माया के द्वारा ब्रह्मान्त रूपी चित्र पर ब्रह्मा को चित्रित रखा है यज्ञ अक्षर प्रभामा अन्य दौड़ने वालों को भी आक्रांत आक्रांत करने वाले तथा मुक्ति युक्त वक्ता की वाणी से भी परे है वेद एवं वेदांतों के सिद्धांतों के द्वारा उसका निर्णय किया ज सुना जाता है कि अपनी अव्यक्ताओं में आत्मा रूप से स्थित परम आनंद स्वरूप आनंद विग्रह दीला विकास रूप गोपियों के समूह में विचरण करने वाले विचरण करने वाले रत्नों से चमकीले मोर पंख बने हैं मनोहर के मुकुट को जो धारण करने वाले चमकती हुई बिजली के समान रेखाओं के तुल्य चमचमाते हुए कुंडल धारण करने वाले कानो तथा लंबे सुंदर खंजन के समान चंचल नेत्र वाले कुंजों में गोपिकाओं के साथ इति क्रीडा करने वाले पीतांबर धारण करने वाले चंदन अंगिर आदि से सुंदर अधर अमृत द्वारा संसक्त वेणु का नाद सुनकर गोपियों को मोहित करने वाले चित स्वरूप रत्न पूर्ण गुंजायों को और मृगों के मृगों के द्वारा घिरे हुए पवित्र यमुना पर तमाल के रमणीय वनों में कदम, चंपक, अशोक और पारिजात के वृक्षों से मनोहर मोर, कबूतर, शुक, पीक आदि पक्षों के कोलहाल से पूर्ण वन प्रांतों में गांवों के रक्षार्थ इधर उधर दौड़ते हुए श्री राधा के विलास के प्रेमी श्री कृष्ण ही वह परम पुरुष हैं। वेदों में भी यही कहा गया है। उन्हीं से यह ब्रह्माण्ड प्रकाशमान है। वह परम पुरुष श्रीकृष्ण भगवान चिन्मात्र निर्गुण भेद रहित गोलोक में विहार करते हैं उनसे परे कोई वस्तु इस विशाल भ्रमण में नहीं है निगम आगम इसे प्रमाणित करते हैं निगम के कहने पर वह प्रब्रह्मा अक्षर से भी परे है अक्षर से परे कौन है ऐसा शूर्त्य निरंतर कहती हैं श्रुति के वचन अनुसार सत्यवती सुत भगवान वेदव्यास ने चिरकाल तक ध्यान किया परंतु उसके तत्व चिंतन तक नहीं होते नहीं पहुंच पाते हैं सूत जी बोले हे ऋषियों बहुत समय तक विचार मगन व्यास जी वेदार्थ निच्चे में समर्थ नहीं हुए वेद साक्षात नारायण का स्वरूप है बड़े-बड़े विद्वान सभी मोह इसके बाद व्यास जी इस हृदय को आनंद देने वाले चिंता में पड़े रहे और बार-बार यही सोचते रहे कि कहां जाऊं क्या करूं कोई सर्वज्ञ दृष्टा नहीं है जिसके पास जाकर अपना संध्य संध्य को दूर कर सकूं ऐसा विचार करके वे सुमेरु पर्वत की एक अंधकारमय गुफा में जाकर तपस्या करने लगे गुफा में आंखों को भी कष्ट कारण घोर अंधकार था वहां एक परम रमणीय जंगल भी था जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष और लताओं के कुंज बने हुए हैं वहां पक्षीगण निरंतर कलवर करते हैं उस मनोहर वन प्रदेश में प्राणी शुधा पिपासा भय क्रोध संताप ग्लानि आदि मानसिक कष्टों से मुक्त हो जाता है कमनियों के शोभित अनेक जलाशय वहां पर थे उन जलाशयों के किनारे पर स्वर्ण जड़ित जो शिलाओं पर विचरण करने वाले पक्षियों की परछाई दिखाई पड़ती थी कमल में विचरण करने वाला वायु वातावरण को अत्यंत शुद्ध कर रहे थे हिंसक जंतु भी अपनी हिंसा के भाव को छोड़कर वहां बैर रहित उपकार कार्यों जीवन बिता रहे थे। चारों ओर शांत निर्जन वातावरण था। ऐसे परम रमणीय वन प्रांत में अत्यंत सुंदर गुफा में प्रवेश करके व्यास व्यासजी आहारचित एवं आसन पर अधिकार प्राप्त करके एक काग्र मन से चारों वेदों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनके 300 वर्ष बीत गए। तब वही वेद व्यासजी को चारों वेदों के द वेद भगवान के मनोहर कमल के समान नेत्र थे उनके शिरोभाग जटा मुकुट से अलंकृत थे उनके हाथों में कुश के इष्टवक तथा कमल शोभायमान थे मृग चरम ओढ़ने पर अपूर्व शोभा संपन्न लग रहे थे 16 स्वरों तथा बीच-बीच में प्रवण ओम के उच्चारण करने से उनके मुख की शोभा अधिक लग रही थी। कवर्ग तथा चवर्ग के सभी वर्णों के द्वारा उनके हाथों की पांचों उंगलियां समेत दोनों हाथ परम शोभायमान थे। पर्व के उनके दाहिने चरण में तथा तवर्ग उनके बाएं चरण की शोभा कर रहे थे। उनके कुशी में अंत के सभी वर्ण विराजमान थे। नवर्ग ना भी परदेश में कवर्ग पृष्ठ प्रदेश में म उधर प्रदेश में तथा य र ल व केश पाशा के शुभा दायक थे अग्नि बीज दक्षिण स्कंद पृथ्वी बीज ग्रीवा ग्रीवा प्रदेश तथा भूत बाम स्कंदों में विराजमान थे सभी अंतस्थ वर्ण य र ल व उनकी संधियों में शो थे